इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की जिसके फल स्वरूप उनके एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम अश्वपति ने सावित्री ही रखा सावित्री की उम्र रूप गुण और लावण्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी और वह युवावस्था को प्राप्त हुई अब उनके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा पुत्री तुम अत्यंत विदुषी हो अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश के पर्यटन के लिए निकल पड़ी जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्ष्री नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा हे पिता, आपकी आज्ञा मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी शाल्व देश में द्युमत सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे किंतु बाद में देववश वे अंधे हो गए जब वे अंधे हुए, अन्धे हुए उस समय उनके पुत्र बाल्यावस्था में थे द्युमत सेन के अंधत्व तथा उनके पुत्र के बालपन का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया तब से वे अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रतों का पालन करने लगे उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य हैं। इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले हे राजन पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले हे देवर्षि सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं, जो आप ऐसा कह रहे हैं इस पर नारद जी ने कहा राजन सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी भी है किंतु वह अल्प आयु है और उसकी आयु केवल एक वर्ष ही शेष रह गई है इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा देवर्षि की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा पुत्री तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति चुन लो इस पर सावित्री बोली हे दात। भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पति का वरण करती है अब चाहे जो भी हो मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती सावित्री की दृढ़ता को देखकर देख देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा वल्कल धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी पति तथा सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता था सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन दिन भी आ गया, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज वह अपने पति को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ेगी जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में जाने को तैयार हुए तो सावित्री भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहाँ जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और अपने सास लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े किंतु थोड़ी ही देर में वे अस्वस्थ होकर वृक्ष से उतर आए उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वही वृक्ष के नीचे उनके सिर को अपनी जंघा पर रखकर लेटा दिया लेटने के पश्चात सत्यवान अचेत हो गए सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है इसलिए वह चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमय में रिष्टपुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है सावित्री ने उनसे पूछा हे देव आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि सावित्री मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ सावित्री बोली हे प्रभु सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा यमराज ने उत्तर दिया हे देवी सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला जीव निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा हे hey सावित्री तू मेरे पीछे मत आ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह अब तुझे वापस नहीं मिल सकता अच्छा हो कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर की अंत्येष्टि की व्यवस्था कर अब इस, इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती सावित्री बोली हे प्रभु भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोक तक भी जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है यमराज बोले हे सावित्री मैं तेरे, तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग ले इस पर सावित्री ने कहा प्रभु मेरे ससुर नेत्रहीन हैं आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दें यमराज बोले ऐसा ही होगा लेकिन अब तू तो वापस लौट जा सावित्री ने कहा भगवान जहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते इस पर यमराज ने कहा देवी तुमने जो कहा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा है अतः तुम फिर सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वर मांग लो। सावित्री बोली हे hey देव मेरे ससुर राज्युत होकर वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं मुझे यह वर दे की उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए यमराज बोले तथास्तु। अब तू लौट जा सावित्री ने फिर कहा प्रभु सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वह सब पर दया करे सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले हे कल्याणी तू तो नीति में अत्यंत निपुण है और जैसे प्यासे मनुष्य को जल पीकर जो आनंद प्राप्त होता है तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाले वचन कहती है तेरी इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक वर देना चाहता हूँ सत्यवान का जीवन वर के रूप में नहीं मांग सकती तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता राजा अश्वपति का कोई पुत्र नहीं है अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान करें। यमराज बोले मैंने तुझे यहाँ वर भी दिया अब तू यहाँ से चली जा सावित्री ने फिर कहा हे यमदेव मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी आप तो संत हृदय हैं और सत्संग से सहृदयता में वृद्धि ही होती है इसलिए संतों से सब प्रेम करते हैं यमराज बोले हे hey कल्याणी तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूँ किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना होगा सावित्री ने कहा प्रभु यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो मेरे ससुर के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे सौ पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज बोले ठीक है यह वर भी मैंने तुझे दिया अब तू यहाँ से चली जा किंतु सावित्री यमराज के पीछे चलती रही उसे अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा सावित्री तू मेरा कहना मानकर वापस चली जा और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर इस पर सावित्री बोली हे प्रभु आपने अभी अभी मुझे सौ पुत्रों का वरदान दिया है यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे ससुर के कुल की वृद्धि कैसे हो पाएगी सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा सावित्री तू अत्यंत विदुषी और चतुर है तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया है तू पतिव्रता है इसलिए जा मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ इतना कहकर यमराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई सावित्री के निकट आते ही सत्यवान की चेतना लौट आई अभी आप सुन रहे थे सावित्री सत्यवान की कथा वाचक स्वर भारती परिमल